तब मैंने मन से पूछा मन तो इनमें से कुछ चाहता है फिर संदेशों को देखा रिष्ठा है औरतों में एक बुलाक पहने हुए थी उनका भीतर बाहर सब मुझे दिख पड़ता था आते मल मूत्र हाड़ मांस खून मन ने कुछ न चाहा मन उन्हीं के पाक पद्मों में लगा रहा निक्ति काटे वाला तराजू के नीचे भी काटा होता है और ऊपर भी मन नीचे वाला काटा है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 मैंने तीन त्याग किए थे ज़मीन जोरू और रुपया भगवान रघबीर के नाम की ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे उस देश में कामारपुकुर में जाना पड़ा था मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा गया मैंने दस्तखत नहीं किए मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह मेरी ज़मीन है रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने केशव सैन का गुरु समझ मेरा खूब आदर किया था आम दिए परंतु घर ले जाने का अख्तियार था ही नहीं क्योंकि सन्यासी को संचय नहीं करने चाहिए त्याग के बिना किसी कोई कैसे उन्हें पा सकता है अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो तो पहले वस्तु को बिना हटाए दूसरे वस्तु कैसे मिल सकती है निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए परंतु सकाम भजन करते करते भी निष्काम भजन होता है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 जिन्होंने उन्हें पा लिया है वे जानते हैं स्वाधीन इच्छा नाम मात्र की है वास्तव में वे ही यंत्री हैं मैं केवल यंत्र हूँ वे इंजीनियर है मैं गाड़ी हूँ दिन का पिछला पहर है चार बजे का समय होगा पंचवटी वाले कमरे में श्री राखाल तथा तो और भी दो एक भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं गाना सुनकर राखाल को भावा भी सो रहा है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए उनके साथ बाबू राम और हरी सहे राखाल इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया श्री राम कृष्ण भावा इस में इसमें गा रहे हैं ऐ सखी कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया श्री रामकृष्ण ने कहा यही सब गाना चाहिए सब सखी मिली बैठल फिर कहाँ बात यही है कि भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी राधिका उस समय ध्यान में थी फिर उन्होंने यशोदा से कहा मैं आदिशक्ति हूँ तुम मुझसे वर याचना करो यशोदा ने कहा वर और क्या लोगी यही कहो जिससे मन वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूँ इन्हीं आँखों से उनके भक्तों के दर्शन हो इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो और वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन हो परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है उनके लिए भक्तों का संग न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है बहुत चिकनी दीवाल पर से छुनाकारी धस जाती है अर्थात वे जिनके अंतर अंतरबाह सर्वत्र हैं उन्हीं की यह अवस्था है श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौट कर पंचवटी के नीचे मली से फिर कह रहे हैं तुम्हारी आवाज़ स्त्रियों जैसी है तुम इस तरह के गानों का अभ्यास कर सकते हो भावार्थ सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं बाबूराम की ओर देखकर कर मड़ी से देखो जो अपने आदमी हैं वे पराये हो जाते हैं रामलाल तथा और सब लोग अब जैसे कोई दूसरे हों फिर जो लोग दूसरे हैं वे अपने हो जाते हैं देखो ना, बाबूराम से कहता हूँ जंगल जा हाथ मुंह धो अब तो भक्त ही अपने आदमी हैं मड़ी जी हाँ चित्त शक्ति चित्तशक्ति और चिदात्मा श्री कृष्ण। पंचवटी की ओर देखकर इस पंचवटी में मैं बैठता था ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया वह समय भी बीत गया काल ही ब्रह्म है जो काल के साथ रमण करती है वही काली है शक्ति अटल को टाल देती है यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे हवार तुम्हारा भाव क्या है यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही निकलने पर आ गए जिनके नाम से काल भी दूर हट जाता है जिनके पैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं उनका स्वरूप काला क्यों हुआ श्री कृष्ण, आज शनिवार है आज काली मंदिर जाना बकुल के पेड़ के नीचे आकर श्री कृष्ण मणि से कह रहे हैं चिरात्मा और चित्सशक्ति चिदात्मा पुरुष है और चिस् शक्ति प्रकृति चिदात्मा श्री कृष्ण है और चिस् शक्ति श्री राधा भक्तगण उसी चिस् शक्ति के एक एक स्वरूप हैं वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे यही असली बात है संध्या हो जाने पर श्री कृष्ण काली मंदिर गए माता का स्मरण कर रहे हैं यह देखकर कर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए सब देवालयों में आरती हो गई श्री रामकृष्ण अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं जमीन पर शिफ मड़ी बैठे हैं श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं कुछ देर बाद वे समाधि से उतरने लगे परंतु फिर भी अभिभाव पूर्ण मात्रा में हैं। श्री रामकृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है माँ से करुण स्वर में कह रहे हैं माँ क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया वही भुवन मोहन रूप कितना मैंने तुझसे कहा परंतु कहने से तू सुनेगी काहे को तू इच्छा मई जो है श्री रामकृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये बातें कही कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल कर पानी हो जाए श्री रामकृष्ण फिर माँ से बातचीत कर रहे हैं माँ विश्वास चाहिए यह सला तर्क विचार दूर हो जाए उसका भरोसा क्या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 अंत में जैसा तुझे समझ पड़े करना माँ संसार में अगर रखना तो एक एक बार दर्शन देना नहीं तो कैसे रहेंगे एक एक बार दर्शन दिए बिना उत्साह कैसे होगा माँ उसके बाद अंत में चाहे जो करना श्री राम कृष्ण अब भी भावावेश में हैं उसी अवस्था में एका एक, -एक मणि से कह रहे हैं देखो तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गया है बस अब करो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 राखाल यहाँ है इससे उनके पिता को संतोष है मरी हाथ जोड़े चुपचाप बैठे हैं श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं तुम जो कुछ सोच रहे हो वह भी हो जाएगा श्री राम कृष्ण अब अपने साधार साधारण दशा में आ गए हैं कमरे में राखाल और रामलाल बैठे हैं रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा रामलाल ने दो गाने गाए श्री राम कृष्ण माँ और जन्नी जो संसार के रूप में सर्वव्यापी हैं वे माँ हैं और जो जन्म स्थान है वे जननी माँ कहते ही मुझे समाधि हो जाती थी माँ कहते हुए मानो जगत जननी को आकर्षित कर लेता था जैसे धीवर जाल फेंकते हैं फिर बड़ी देर बाद जाल खींचते रहते हैं फिर उनमें बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती है गौरी पंडित का कथन काली और श्री गौरांग एक है गौरी ने कहा था